देवी भागवत स्कंध और वाली शक्तियों की नामावली। महाराज कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया उस समय तीनों लोकों में बधाई बजने लगी संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे राजन स्वर्ग के देवताओं ने धुंदुभिया बजानी आरम्भ कर दी पवित्र अंतकरण वाले साधु पुरुषों का मन प्रसन्नता से खिल उठा नदियां निर्मल जल की धारा बहाने लगी भगवान भास्कर शुद्ध रूप से प्रकाश फैलाने लगी मंगलमय जगत मंगलमय हो गया पर ब्रह्मस्वरूपणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया गया समय अनुसार वे सती शिवजी की पत्नी बनी क्योंकि पहले भी वे उसकी शक्ति रह चुकी थी राजन दैव के प्रभाव से प्रभावित होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया जनमेजय ने पूछा मुनि यह बड़ा ही अप्रिय वचन आपने सुनाया है भला जिनके नाम इस मल मात्र से मनुष्य लौकिक अग्नि के भय से मुक्त हो जाते हैं वैसे वे परम विभूति सती अग्नि में कैसे भस्म हो गई किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी व्यास जी बोले राजन सती के भस्म होने के कारण सुनो यह कथा बहुत प्राचीन है एक समय की बात है मुनिवर दुर्वासा जंबू नदी के तट पर विराजने वाली प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए वहां मुनि के भगवती के साक्षात दर्शन हुए इसके बाद वे माया बीज नामक मंत्र का जप करने लगे देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मरराते और गुनगुनाते थे मुनि ने उस माला को सिर झुकाकर ले लिया इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए जहां सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां जा पहुंचे उस समय दक्ष ने मुनि से पूछा प्रभो यह दिव्य माला किसकी है जगत के मनुष्यों के लिए यह परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? दक्ष प्रजापति का यह वचन सुनकर मुनिवर दुर्वासा की आंखें से से भर गई, प्रेम से उनका हृदय विह्वल हो उठा उन्हें उत्तर दिया भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवती जगदम्बा उपासक को न दी जा सके, यह विचार कर मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया दक्ष ने सिर झुकाकर माला ले ली, में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर सैया थी उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया राजन इस पापकर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा तो देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र उसी का परिणाम हुआ कि सती ने सती ने धर्म को को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से दक्ष उत्पन्न अपने शरीर योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई जन्मैज ने पूछा मुझे जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थी उन सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया